नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधु वन नाइन्टी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज भी हम लोग विशेष रूप से जैसे पिछले एपिसोड में राग वृंदावनी सारंग के बारे में बातचीत की थी उसका आरव औरव आपने देखा बंदिश आपने सुना और एक लास्ट में गुड्डी फिल्म का गीत जो मिक्स वाला है वो हमने बी के जी से सुना तो अभी हम उसी से आगे बढ़ते हैं कि इस तरह से हम उसका थाट क्या है और किस तरह से हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी बातें हम आज करेंगे वृंदावनी सारंग इस राग पर तो आइए आप सभी की तरफ से बीके शामली जी का बहुत बहुत स्वागत है हाँ नमस्कार हमने पिछले एपिसोड में वृंदावनी सारंग के ऊपर एक बंदिश किया है तो वृंदावनी सारंग के जो है उसमें पा समवादी है रे वादी है समय जो है दोपहर की है और नेचर जो है बहुत चंचल प्रकृति का है और इसका जाति जो है औरब संप्रदाय की हाँ, है पाँच सौ अलग है क्योंकि गा और दावर्जीत है तो हमने किया है लेकिन थोड़ा मैं सोचती हूँ जो हमने बंदिश किया है थोड़ा सहज करके दूसरा कुछ दिखाओ कि ऐसे लिस्नर जो है वो थोड़ा ये करते हैं प्रचलित जो है राग है बंदिश है वही करती हूँ तेह छुप गई कृष्ण मुरारी बना सनि छ बने बने धुरन सरीमा पानी सने सनि नि पमडी छ नि स बने बने धुरन जाऊ उ बने बने धुरन पानी पमडी छ नि स पानी पमडी छ नि स बने बने धुरन जाऊ नि सारे मे साढ़े मा पानी पाए दे सनीस निनी पामापा पानी सानी पाम दे, पा पा दे सनी नि बन बन धूरन जाऊ म सी सामा पानी सी ममे स निजानी सा पानी पाम दे सनीस बन बन धूर जाऊन Sa de ba ni sa ni ni sa ni sa ba ni sa sa ba ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni pa ma ba ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ba ni pa ma de sa ni sa ban ban do dan ja u u ban ban do dan a मुकुट सारे मा रे जा नी जा, पा नी जा, नी जा मा पापा पानी पानी जाकुटने पानी जामा पानी जाकुटने मामने जा पानी पी निजा निजारे मा पानी मन रंग फिरते फिरत गिर धारी दूर जाऊ अच्छी तरह से आपने वृंदावनी सारंग का जो है बंदिश आपने फिर से सुनाया जो बहुत ही प्रचलित है इस राख के साथ में इस चीज को गाया जाता है तो ये बंदिश आपने सुनाया चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप कुछ और बातें भी इस राख के बारे में बताएं तो आप क्या करेंगे ध्रुपद ध्रुपद्रुपद जो है ध्रुपद करती हूँ जरूर कैसे होता है ठीक ठीक श्रेमा पानी चलिए अभी आपने वृंदावनी सारंग इस राग पर आधारित ध्रुपद आपने सुना और उसके पहले आपने बंदी सुना तो इसका प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो ये राग आपके चलन में आपके पकड़ में आ जाएगा लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम बात करेंगे वृंदावनी राग के ऊपर और वृंदावनी सारंग इसी राग पर आधारित एक और फिल्मी गीत आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर से हम बात करेंगे इसी राग पर आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो गोरी तोरी पैजनिया गोरी तोरी पैजनिया पैजनिया गोरी तुरी पैजनिया पैजनिया गोरी तुरी पैजनिया मन के खोले भेद सजनिया मन के खोले भेद री तोरी पेजनिया सोरी तोरी पेजनिया पेजनिया सोरी तोरी पे... janiya pe janiya gori gori pe janiya तू घर से निकलती निकलती है तू घर से निकलती है तू गिरती गिरतीलती है तू घर से निकलती समरे दे दे मर जने समी पनी धन मरिमेदर्माधर पलिसा जब अपन कत्थर से निकलती है तू गिरती संभलती है तू कुछ ऐसे चलती है तू कुछ ऐसे चलती है तू ठुमक ठुमक के आये हो गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी पै जनिया पै जनिया गोरी तोरी पै गोरी बोली गोरी तोरी पै ज जनिया गोरी तोरी हां गोरी तोरी हां गोरी तोरी गोरी तोरी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गोरी तेरी फिल्म गीत खास वृंदावनी इस राग पर आधारित चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हम बी के श्यामली जी को सुनेंगे कि और किस तरह से हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं वृंदावनी राग को सारंग को ये जो आपने सुने हैं कि कैसे हमने किया है कितना इसका नेचर कितना चंचल है इसका जो जैसे नीसा रे मारी पा मारी नीसा नीजा रे बा ये जो थोड़ा हिलने से अच्छा लगता है थोड़ा हिलते हिलते तो होता है आ, हर राग की चलन अलग अलग होता है इसलिए ये जो, जो समय जो जो है इसके दोपहर की दोपहर की राग की चंचलता जो है इसके साथ मिलते जुलते हैं दोपहर के साथ इसका आगे भी हम देखेंगे जो दोपहर की राग है थोड़ा ऐसे चंचलता चंचल टाइप चंचल चंचल का होता है तो ये जो राग है वृंदावन सारंग बच्चों के लिए बहुत बच्चे भी बहुत अच्छे से रुचि से ये संगीत जब सीखते हैं तो उसका अच्छा भी लगता है बनवन डूरन मान बनवन डूरन जा आऊँ कि छुपे गए कृष्ण मूरा ये जो संगीत जो बंदिश जो है बच्चों के लिए पहले जो सिखाती होते हैं छोटे बच्चे हाँ, जो सीखने के लिए आते के हैं, लिए उनके लिए पहले सीखते हैं ये, लिए करा ये जो हैं। बहुत अच्छा है ये जो बंदिश और ये जो है इस भी ये जो बंदिश ये ताल जो है वो भी त्रिताल की है लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए इसमें जो अंतरा जो है अंतरा सोम के साथ शुरू होता है सोम से शुरू होता है जैसे हमने किया है फाक से शुरू करता है ये संग ये जैसे फिर से मैं करती हूँ वन वन धूर जा रे का कुंडल ये पहले हमने आत्मात्र कर लिया उसके बाद हमने सोम से हम अंतरा शुरू किया फिर से करती हूँ ठूर शी से मुकुट चल प्रकृति का कोई राग होता है इसमें बड़ा ख्याल शायद यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें बिस्तर करना मुश्किल होता है थोड़ा हट होता है ना जैसे इसमें ये पहले जो है इसमें जो सरगम यूज हो रहा है तो जो इसमें तान वगैरह बहुत अच्छा होता है इसमें अगर तान सीखना है तो ये पहले जो ये जो है ये राग प्रैक्टिस करने, प्रेक्टिस करने पर। से इसमें ताना जाएगा।, ताना जाएगा कीते हो किसना ये जो है इसमें जो सरगम जो है इसमें जो सरलिपी जो है अगर यू ये यूज करे ये, ये, ये प्रैक्टिस करे तो तान करने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं आएगा ये आसान हो जाएगा हाँ, ये तान करने के लिए प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत अच्छा राग है ये जो राग चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे श्रोताओं को एक वजन जरूर सुनाइए इसी राग पर आधारित मिक्स्ड है मिक्स्ड है अच्छा da tai kiram da tai kiram da tai kiram bhikhari sari duniya da tai kiram bhikhari sari duniya राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता परम कृपा दे अपनी भब से उबारता परम कृपा दे अपनी भब से उबारता ऐस दिन नाथ पे ऐसे दिन नाथ पे बलिहारी सारी दुनिया बलिहारी सारी दुनिया दाताई कि राम भिखारी सारी दुनिया दाताई की राम दो दिन का जीवन प्राणी गरली विचार तू गरली विचार दिन का जीवन प्राणी करली बिचार तू कर ली विचार तू प्यारे प्रभु को अपने मन से निहार तू तो, प्यारे प्रभु को अपने मन से निहार तू तो, बिना हरि नाम के बिना हरी नाम के दुखियारी सारी दुनिया दुखियारी सारी दुनिया दाताई के राम भिखारी सारी दुनिया दाताई के राम नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा ज्योति से जिसकी है ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया उजियारी सारी दुनिया दाताई के राम भिखारी सारी दुनिया दाताई के राम भिखारी सारी दुनिया दाताई के राम बहुत बहुत धन्यवाद बीके के श्यामली जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना जो थोड़ा सा मिक्स था लेकिन इसमें काफी चीजें जो है राग वृंदावनी सारंग से ही लिया गया है तो चलिए मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को हमारे सुनने वालों को हमारे श्रोताओं को जो लोग संगीत प्रेमी हैं संगीत को सीखना चाहते हैं रेडियो के माध्यम से उनके लिए हमने ये एपिसोड चलाया इसमें हमने पहले एपिसोड में राग वृंदावनी सारंग के ऊपर ही कुछ बातें आपको बताई थी आरो ओ आरो बंदिश और फिर गीत और इसी तरह आज भी हमने बंदिश फिर उसके बाद तान फिर उसके बाद आपको जो है ध्रुपद इसके बारे में बताया और फिर एक भजन भी आपको सुनाया है तो मैं कोशिश करते हैं हम लोग कि आपको कोई भी राग के बारे में पूरी जानकारी हो और बहुत ही अच्छी तरह से आप जो है बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस करके संगीत को या राग को पकड़ सकें तो चलिए हम चाहते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा इसके बारे में आप अपना नाम के साथ में एस कर सकते हैं चौरानवे चौदापन्दरा, चौदापन्दरा इस नंबर पर और अगले एपिसोड में कुछ नई बातें कुछ नया राग के ऊपर हम लोग बात करेंगे और अभी हमें दीजिए इजाजत मुझे और बी के शामली जी को आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो बन बन एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम दाता एक राम उसके जाके कोई भी पुकारता द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता परम कृपा दे अपनी भाव से उबारता परम कृपा दे अपनी भाव से उबारता ऐसे दीन अनाथ पे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 दाता राम दाता एक राम।